कि ये कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ तो उनसे पूछा था ये जो मुक्त होना चाहता है ये कौन है उनको समझ में आता है तुम तो बोल रहे हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ तो स्थूल शरीर तो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आँख के सामने तो जल जाता है तो वो मुक्त हो के जाएगा हमें तो शरीर के जंत्रणा से मुक्त होने के लिए ही हम चाहते हैं तो, तो जल जाता है तो उसी मुक्ति हो जाता है तो बोलते ये नहीं है कि ओ मैं नहीं है परंतु जो कर्ता भोक्ता वाला आवागमन करने वाला वो तत्व जो है वो बंधन अनुभव करता, फिर वो मुक्त होना चाहता चाहते उपाधि के साथ तब ये समझाया गया है कि उपाधि के साथ तुम्हारा तीनों काल में कोई संबंध है ही नहीं तो तुम ये बंधन मुक्त तुम्हारे तो मेरे अंदर है ही नहीं तुम भ्रांति से अपने को बंधन में डाल करके फिर मुक्त होने के लिए उपाय सोचते हो शास्त्र ने दिखाया कि जो तो। तुम जो सर्व सर्वप्रत्य साक्षता अविकारी सर्व तुम समस्त मनोवृत्ति की साक्षी होने के कारण तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है एक हमारा भार्म वार्तिक में आया हुआ है दुखी यदि भवेत आत्मा को साक्षी दुखी न भवेत दुखी न साक्षिकता नास्ती साक्ष शा, साक्षिता का विकारी न आत्मा यदि दुखी हो जाता है तो दुख को जानेगा कौन दुखी न दुखी जो भवेत आत्मा को साक्षी दुख नो भवे और दुखी नो साक्षिता नास्ते जो दुखी है वो साक्षी नहीं हो सकता क्योंकि साक्षी सुख दुख से रहता है और जो साक्षी है जो विकारी है वो साक्षी नहीं हो सकता जो दुखी है वो साक्षी नहीं हो सकता जो विकारी है वो साक्षी नहीं होता है सिर्फ साक्षीता साक्षीता का विकारी न यानी कि सुख दुख जो है साक्षी का धर्म नहीं है साक्षी तो सुख दुख को देखने वाला है स्त्री सर्वप्रत्यय साक्षितात् अभिकारी सर्वग विक्रिय तो यदि दृष्टा जी दृष्टा में भी यदि विकार आ जाए बुद्धि आदि इव अल्पविद भवे बुद्धि के द्वारा कोई वस्तु का हम जानते हैं उसमें जैसे अल्पगत रहते हैं ऐसा ही अल्पगत भी साक्षी में आ जाएगा इतना कत्थक हम लोग पढ़ लिए थे आगे देखिए इसी को समझाते हुए बोलते हैं अठारह नंबर न लुप्यते दृष्टोर चक्षुरा देथ न ही द्रष्टुरी उत्तर तस्मा दृष्टि सदैक धृक् न लुप्यते दृष्टिर्ुप्यते दृष्टु श्रुति न ही द्रष्टुर्दृष्टिर्परिललोप विद्य अविनाशिवाद नहीं दृष्टुर द्रष्टुर दृष्टिर विद्यते अविनाशित दृष्टा का दृष्टि का कभी भी परिलोप नहीं होता अरे हमारा दृष्टा हम तो देखते हैं कमरे आँख कुछ दिन में बुरा पर देखी नहीं पता खराब हो जाता है ये बोलते हैं तब तुम बोलते दृष्टा का दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता तब तो बोल रहे हैं उत्तर में बोलते हैं तुम्हारी दो दृष्टि है एक नित्य दृष्टि एक अनित दृष्टि अनित्य दृष्टि जो आँख के द्वारा देखा जाता है परंतु आँख की देखना अथवा नहीं देखना को जो समझते है वो नित्य दृष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता वो नित्य दृष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता इसीलिए न दृष्टि लुप्यते द्रष्टुर द्रष्टुर दृष्टि न लुप्यते चक्षाधिर यथ तथ जिस प्रकार चक्षुराती का दृष्टि का लोप होता है परंतु वो चक्षुराधी को देखने वाला जो, जो उसका दृष्टि का कभी लोप नहीं होता नहीं ही दृष्टि उत्तम क्योंकि शास्त्र के द्वारा कहा गया है नहीं दृष्ट उदृष्टि विपरी लोगों विद्यत है कस्मात अविनाशित्वात तस्मात दृष्टा सर्वदा एक दृक इसीलिए स सदैव दृिक इसीलिए जो दृष्टा है हमेशा केवल दृष्टा ही रहेगा वो कभी दृश्य नहीं होगा दृष्टा ही रहेगा दृश्य नहीं होगा इस कारण से उसको कभी भी हम विषय रूप से नहीं जान सकते परंतु दृश्य को देख करके यदि दृष्टा नहीं भी दिखाई दे रहा है तब तो भी हमको समझ जाना चाहिए कि कोई दृष्टा देखने वाला है तभी तो जाकर के ये दृश्य मुझे समझ में आ रहा है मनोवृत्ति बुद्धिवृत्ति धीरे वृत्ति अह तक भी अहम वृत्ति अहम वृत्ति का भी साक्षी मैं हूँ इसलिए मैं अहंकार से रहित हूँ मैं अहंकार से भिन्न हूँ इस प्रकार से अपनी दृष्टा स्वरूप का अनुभव दृष्टा स्वरूप अनुभव करने के उपस्मा दृष्टा सदा सदा एक दृ हमेशा जो एक दृष्टा स्वरूप ही है आगे और बोल रहे हैं नाइन्टीन यहाँ से शुरू होगा संघात बास्मी भूता तथम वनतमो बास्मी को अस्मृति विचार ये संघातवास्मी भूता तथेवच व्यस्तम वो स्मी किं वमृति को वमृति विचारे ये तो हमारा सब हमेशा बोलते हैं किसको विचार करो क्या क्या मैं ये कार्यकरण संघात पंच महाभूत से बना हुआ भूतानाम पंच महाभूत का बना हुआ है पांच भौतिक शरीर और करण जो बना हुआ है तन्मात्राओं से बना हुआ है करण तो कार्यकरण संघात मतलब एक तन्मात्रा और भूतों की जो संघात है ना वो संघात मैं हूँ संघातवास में भूतानाम करणानम तथीवच व्यस्तम वा अन्यतम वास में एक इंडिविजुअल शरीर में ही मैं हूँ कि सारा जगह पे मैं हूँ कि संघात का पूरा वासमें इतनी विचार है बार बार विचार करो इसको बार बार विचार करो क्या ये संघात को चाहे एक शरीर हो चाहे पूर्ण व्यापक चाह हो वो संघात को मैं जानता हूं मैं समझता हूं इंद्रियों तो अपने आप ही अति वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ता परंतु इंद्रियों के काम से हमको समझ में आता है कि इंद्रियां हैं और वो जो है हम, हम उसकी काम कर रहा है इसलिए इंद्रिया की अनुपस्थितियाँ हम समझ पाती है अब जब ये इंद्रियां इंद्रियों की और इंद्रियों के ये व्यापार और उसके जरा प्रकाशित वस्तु ये को हमारे लिए दृश्य बन जाता है तो मैं तो दृश्य नहीं हो सकता हूँ क्योंकि ये तो देखने उद्योग को वस्तु हो गया तो दृष्टा को कैसे समझ में आएगा ये मैं दृष्टा हूँ में भूतानाम ये अतकर्णानम तथीवच पंचभूत की संगत शरीर में हूँ स्थल शरीर में हूँ अथवा सूक्ष्म शरीर में हूँ अथवा एक शरीर में हूँ अथवा समस्ट शरीर में हूँ किस प्रकार बार बार विचार करने से आपको क्या लगेगा ये सारा जो है दृश्य कोटि में आता है चाहे एक शरीर हो चाहे स्थूल शरीर व्यष्टि हो अथवा समष्टि हो परंतु इस दृश्य होने के कारण मैं ये नहीं हूँ इसलिए इस प्रकार इस बार बार विचार करें और बार बार विचार करने से क्या हो जाएगा ये सारा दृश्य कोटि में आ जाएगा तो मैं इससे भिन्न दृष्ट मात्र हूँ तब आपको पता लगेगा क्या बोलता है व्यस्तम न हम समम वूतम इंद्रियम हे ब जेयवात् कर्णवाच्चस्म घटाधिवत् व्यस्त नहम समस्त भूतिय जेयवात्वा ज्ञातान्नस्म घटाधिवत् व्यस्त नहम समस्त भूतिय जेयवात् च्ञाता नस्मत घटा व्यस्त मतलब इंडिविजुअल व्यस्त समस्त भूत भूत इंद्रियों के द्वारा भूत और भौतिक वस्तु तन्मात्र से बना हुआ व्यस्तम न समस्तम भूतम इंद्रियमेव एवं मैं पंचभूत का बना हुआ व्यष्टि समष्टि दोनों ही नहीं हूँ और तन्मात्राओं से बना हुआ वृष्टि समस्त ये दोनों भी मैं नहीं हूँ मतलब स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ क्यों ये दोनों ही गेहूँ है और सूक्ष्म शरीर तो करण है एक करण एक महिष्करण कर्ता करण नहीं हो सकता कर्ता तो करण के उपयोग करता है उपयोग करके करण के द्वारा अभिष्ट वस्तु को सात सिद्ध करते हैं तो मैं ये सारा गेहूँ होने के कारण और ये सारे गेहूँ हो गया स्थूल शरीर और करण तो हम सीधा सीधा विषय इंद्रियों को देख नहीं सकते परंतु इंद्रियों को प्रयोग करते हुए जैसे धरान्ति को जरा हम प्रयोग करते हैं तो धरान्ति मैं नहीं हूँ इस प्रकार इंद्रियोकरण है इसलिए इंद्रियों मैं नहीं हूँ इस प्रकार हमारा निश्चय होना चाहिए इसलिए ज्ञात करण इस इंस्ट्रूमेंट होने के कारण ज्ञाता अन्न अस्मात जो इसको जानने वाला जो ज्ञाता मैं यहाँ पे गेय से भी भिन्न हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ और करण से भी भिन्न करन, करण करणों को मतलब इंस्ट्रूमेंट को मैं चलाता हूं इसलिए मैं दोनों से भिन्न हूं जिस प्रकार घड़ा जो है घड़ा को मैं देखता हूं यह है और घड़ा को मैं उपयोग करते पानी लाता हूं पानी रखता हूं ठंडा पानी पीता हूं वो करण है व्यवहार व्यवहार उपयोगी है इसलिए इस, इस प्रकार से सारा इंद्रिय शरीर स्थूल शरीर शुक्ष्म शरीर और उसका क्रिया जो भी है वो मेरी उपस्थिति में हो पाता है परंतु उसके साथ हमारा संबंध नहीं है क्या तो ध्यान रखना है है कि जहां तक में आता वो दृश्य दृश्य दृश्य मैं मैं देखने वाला हूं, तो मैं नहीं हमारा भिन्नता विवेक यहां पे भिन्न-भिन्न प्रकार से इसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं बुद्धि अभिद्या काम कर्म भी दीपिता प्रजल प्रज्वल दारि क्षत्रादिविरधा ये आत्मा कैसे समझ में आएगा वो बोल रहे देखिये आत्मा आत्मा इंधना बुद्धि अविद्या काम कर्म भी दीपिता प्रज्वलती देखिए आत्मरूपी आत्मअग्नि ईंधन के द्वारा और क्या इंधन इन, इन, अविद्या काम कर्म भी इंधन रूपी इंधन अविद्या काम कर्म उसमें और थोड़ा जला दे ये बुद्धि क्या करता है दीपिता आत्म बुद्धिता दी प्रजलति जल करके प्रज्जवलित होता है ऐसा द्वारिकाधि और उसमें बुद्धि बुद्धि के भीषण को लेकर देखिए बुद्धि स्त्रीलिंग है ऐसा बुद्धि दीपिता प्रज्जवलित ऐसा और वो क्या होता है द्वाराधिविर सदा वो प्रज्जवलित बुद्धि की जिस आत्मा की अग्नि से जो है मतलब मैं जानता हूँ मैं जानते इसको जानता हूँ इसको जानता हूँ इस प्रकार इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है इसलिए स्रोत्रा भी इंद्रियों के माध्यम से आत्मा अग्नि का ज्वाला बाहर आता है ज्ञानात्मक ज्वाला बाहर आता है इसलिए इस प्रकार से आप आत्मा को समझ सकते हैं आत्मा अग्नि इंधना बुद्धिर आत्मा आत्मरूपी अग्नि हो ईंधन और अविद्या काम कर्म जो उसको थोड़ा जलाने के लिए मदद करने वाला उसके द्वारा बुद्धि द्वीपिता प्रज्जवलित बुद्धि प्रज्ज्वल यतिज्वलता रहती जलता रहते मतलब ज्ञान की ज्वाला बाहर आते हैं ज्ञान की ज्वाला बाहर आता है मैं शब्द को जाना स्पर्श को जाना रूप को जाना रस को जाना गंध को जाना ये सब ज्ञानाग्नि के माध्यम मतलब बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञानाग्नि का प्रकाश है बाहर आता है इंद्रियों के माध्यम से और वो ज्वाला कैसे जो मैं मैं मैं जानता मैं जानता जानता के इस प्रकार आत्मा, आत्मा का जो ज्वाला है वो है इंद्रियों के माध्यम से बाहर आता है इंद्रियों के माध्यम से बाहर आता है इंद्रियों के भारत दक्षिणमूर्ति में तो नाचिद्रघोदर स्थित महादीप्रभास्वर ज्ञान जक्षुरादिकर बहिस्पंदते जामी तमेवत्ते तम समस्त जगत् तस्म श्री गुरमूर्तें नमीदम से दक्षिणाूर्त बोल रहे हैं कि नाना छिद्र घटो दर एक बड़े घड़ा की पेट के बीच रखा हुआ एक दिया और उस घरे के पेट में कई छोटा छोटा छिद्र भी बने हुए हैं तो अनेक छिद्र तो घड़ा की पेट में यदि एक दिया रख दिया जाता है तो क्या होता है वो दिया की प्रकाश घड़े के छेद के माध्यम से बाहर आता है थूल शरीर अंदर जो है एक इंद्रियों की गोलक हो गया छिद्र इंद्रिय गोला की हो गया छिद्र और अंदर आत्मा की प्रकाश के जाला दिया जल रहा है तो इंद्रियों क्षेत्र के माध्यम से आत्मा की प्रकाश उस उस रूप से बाहर आता है चक्षु के द्वारा बाहर आता है तो हमारे रूप ज्ञान होता है मैं रूप को जानता हूँ आकान के द्वारा बाहर आता है तो हम शब्दों को जानते हैं तो त्वेंद्रियो के जरा बाहर आता है तो हम स्पर्श को जानते हैं रसडेन्द्रियो के तरह बाहर आता है तो हम स्वाद को जानते हैं घ्राणेन्द्रियो के जरा बाहर आता है तो मैं गंध को जानता हूँ इस प्रकार से नाना चित्र घटोधर एक दिया के घड़े पेट में यदि एक, एक घड़े जिसके अंदर अनेक छोटे छोटे चित्र बना हुआ है उसके अंदर यदि हम एक दिया रख देते हैं तो गैन की वो अब दिया की प्रकाश उद्घाटा के माध्यम से बाहर आता है इसी किसी प्रकार आत्मा रूपी दिया कार्यकरण संघात के अंदर विद्यमान है और इंद्रिय गोलक के माध्यम से आत्मा रो छिद्र है, है ना नवोद्वार पूरे धी नई दरवाजा वाला है पूरा इसमें जो है क्या होता है वो दरवाजा के माध्यम से आत्मा की प्रकाश बाहर आता है शब्द को जानना स्पर्श को जानना रूप को जानना रस को जानना गंध को जानना जानने के माध्यम से आत्मा का प्रकाश है एन ना ज्ञान जो बाहर आता बोलता है इसलिए बोलते हैं आत्मग्निर्र इ आत्माग्निर्धना बुद्धि अविद्या काम कर्म अविद्या काम कर्म के माध्यम से जरा बाहर आता है दीपिता प्रज्वलत एसा उसके द्वारा अविद्या काम कर्म प्रकृत अलाया कैसे अविद्या का वसना जैसे तो अविद्या बसना उसके द्वारा वो जला दिया प्रज्वलित ऐशा द्वारित श्रोत्र अधिवीर उसी के द्वारा वो जला बाहर आता है आगे और बोलते हैं दक्षिणाक्षि प्रधानेश जदा बुदिर्चिष विषयीपता ह्यामिस्थूल मांडूक कारिगा के आधार पर बोलता है दक्षिणाक्ष प्रधानेशु जदा बुद्धिर्चिष विषय दीपता ह्यात्मनिस्थूलुक्षदा आत्मास्थूल भुक्तदा दक्षिण विषये जब दक्षिणाक्षि दक्षिणाक्षी मुखे विश्व ऐसा विश्व मतलब जागृत अवस्था में जागृत रूपित चेतन वो क्या करते हैं दक्षिणाक्ष में, में आके बैठता है ऐसा बोला प्राधान्य रूप में कि दक्षिण भाग्य पुष्ट होता है जदा बुद्धि वहाँ पे बैठ करके जब बुद्धि चेष्टा करते हैं कैसा चेष्टा करते हैं विषय हविषा दीप्ता विषय रूपी हविष के द्वारा मतलब आहुति के द्वारा प्रज्वलित विषय हविषा दीपता ही आत्मा अग्नि स्थूलभुक् सदा ये आत्मा अग्नि जो अंदर बैठा हुआ है वो क्या करता स्थूल वस्तु को ग्रहण करता है स्थूल वस्तु को भोग करता है आत्मा अग्नि स्थूलभुक तदा स्थूल वस्तु को भोग करने वाले दक्षिणाक्षी प्रधानेश जदा दक्षिण में आके मतलब जागृत अब जागृत उपहित तो चेतन चेतन तत्व जागृत काल में जब रहता है वो दक्षिणा में बैठ करके सारा शरीर में व्याप्त मुख्य रूप से क्रिया दिखाने के लिए दक्षिणाक्षी प्रधानता तो वहाँ पे है ज्यादा बुद्धि विचिष्ट जिस समय बुद्धि चेष्टा करते उस समय विषयों के द्वारा विषय हविषाद विषय रूपी हविषा के हविष्य हवनीय द्रव्य हवनीय द्रव्य के द्वारा विषय ही हविषा पांच विषय रूपी आहुति उस आहुति के द्वारा प्रच्वलित आत्मक आत्माग्नि जो आत्मज्ञानात्मक आत्माग्नि आत्मा स्थूल भुक्त ग्रहण करते हैं स्थूल वस्तु ग्रहण करते है, करते है। ये बताया कि विश्वसुख स्थूलभुक्ष विश्व में स्थूल वस्तु के भुक्त दक्षिणाक्ष तो इस प्रकार यहाँ पे जो है उसी को मन में रखते हुए आत्मा की जो प्रकाश सब हर एक इंद्रियों के माध्यम से विषय की अवलंबन करके वो बाहर आ रहा है आत्मा की प्रकाश मुख्य रूप से दक्षिणात्म में बैठ करके वो विश्व मतलब व्यष्टि शरीर उपहित चेतन और व्यवहार करते रहते हैं वो विषय रूप भविष्य से दीप्त आत्मा अग्नि स्थूल स्थूल वस्तु को भोग करता है आगे देखिए बोलते हु हूयन्ते हविशे रूपाधिग्रहणे स्मरण अराग देश आत्मा जग्रदोषर्न लिप्यते हुए हवीशे थी रूप्रहणे स्म अराग दवेश आत्मा जाग्रदोषर्न लिप्यते मजेदार बोल रहा देखिए स्मरण है न लिप्य आप देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे भगवत गीता में आते जो शब्दादि अंदर विषय इंद्रिया विषय अशोत्रादी शब्दादि विषय को इंद्रियों के आग में आहुति देते हैं तो बोलते हुतु अविशी मतलब आहुति द्रव्यों को आहुति देते हैं रूपादि ग्रहण रूप शब्द के ग्रहण करते समय मन में ये ध्यान रखना है कि क्या है कि मैं आहुति द्रव्य को मत तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूपी आहुति द्रव्य को मैं उस उस उस इंद्रिय में आहुति दे रहा हूँ और दे रहा क्योंकि वहाँ से आत्मारूपी अग्नि की जाल बाहर आ रहा है रूपादि रूपादि जब को होता है शब्द का ग्रहण होता है उस समय मन में यह स्मरण रखना है कि जो है रूप विषय को इंद्रियों आग में जिसमें से आत्मा की प्रकाश बाहर आ रहा है उसमें आहुति दे रहे हैं कैसे होगा तब जब अराग देश आत्माग्नो और राग देश रहित रूपी जो आत्मा आत्मा ज्वाला है उसमें क्योंकि राग देश से करेंगे तो वो वो आहुति जो है हमारे लिए फल उत्पन्न न करेगा और यदि राग देश से रहित होकर करेंगे तब क्या हो जाएगा वो हमारी अंतकरण शुद्धि जाग वैदिक जाग जग्ञादिक कर्म के विधान किया हुआ है शास्त्र के द्वारा शास्त्र में विधान करते हुए बोलते हैं एक ही कर्मों तुम्हारे लिए मुक्ति का भी हेतु बन सकता है वही तुम्हारे लिए बंधन का भी हेतु बन सकता है मुक्ति का हेतु कैसे बनेगा मुक्ति का हेतु बनेगा यदि आप राग से रहित होकर करेंगे और बंधन का हेतु कब बनेगा यदि हम राग देश से सहित करेंगे।, करेंगे तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हुते तु हभीम्षी थी हविंशी मतलब आहुति द्रव्य को आहुति देते हैं कब कि रूपाधि शब्द स्पर्श रूप रस गंधरूपी विषय का जब ग्रहण होता है इसको स्मरण करते हुए इंद्रियों में अपने विषय को तत्त विषय को आहुति देते हैं तो अब क्या मैं ये जो है तो क्या, कैसे देशत्र, द्राग वही करके, कहां पे दे रहे हैं है ना मतलब वैष्ठी शरीर उपहित चेतन रूपी जो आग में इंद्रियों के माध्यम से जिसके ज्वाला बाहर आ रहे हैं उसमें जो है तत्त विषय को मैं आहुति दे रहा हूँ अराग उद्देश्य आत्माग्नो जाग्रत जागृत दोषे वो तब क्या होता है जागृतकालीन भोग में जो दोष होता है मतलब राग देश के कारण जो हमारे अंदर और फिर जो क्या होता है फिर भोग प्राप्ति की इच्छा तो वो राग देश के रूपी दोष के द्वारा ले पाये मान नहीं होता कि एक एक बार सुंदर मांडू के कार्यक्रम न लिप्यति भुक्ता और भोज्य को जो देखता है सभुंजन पहला शब्द नहीं आ रहा है उसका मतलब तीनों अवस्थाओं की भोक्ता और उनकी भोग को वस्तु को जो देखता है वो देखने वाला व्यक्ति उस भोक्ता जस्ते प्रकृति तक दृश्य तेज कर भोक्ता भोक कालेजदोक्ता भोज्य जीर्तिम ज जेद उभम जस्तु स्वभुंजान न लिप्य से स्वभुंजान न लिप्यत बोलते हैं तीनों काल में सुजत भोज्य और भोक्ता भोज्य हो गया जाग्रत कालीन भोज्य वस्तु हो गया स्थूल वस्तु स्वप्न कालीन भोज्य वस्तु के गया वस्तु और सुषुक्ति भोज्य वस्तु हो गया अज्ञानवृत श सुख ये तीनों अवस्था में तीन प्रकार भोज्य वस्तुओं को और तत्संबंधित जो भोक्ता जो जानता है दक्षिणाश में बैठ करके सूर्य शरीर उपहित कही तरह चेतन जो भोग करता है जागृत काल में विश्व को और तेजस को और प्राग्ञ को जो समि दृष्टि दोनों रूप में जो जानते हैं सब हुजा नुना प्य उस प्रकार भोग करने वाला व्यक्ति कभी संसार मतलब उस भोग वस्तु के द्वारा ले पाए व नहीं होता जो वेद उभयम जस्तु जो इस प्रकार दोनों को मतलब भोक्ता को और भोज्य को समझ माना कालीन भोक्ता मतलब जागृत शरीर स्थूल शरीर उपहित चेतन ये जो विश्व है और उसका जो भोग को वस्तु है मतलब स्थूल विषय इन दोनों को जो जानता है समझता है फिर इसी प्रकार स्वप्नों कालीन उपहित चेतन हो गया हमारा तेजस स्वप्नों में और जो है उसपनकालीन वस्तु हो गया भोग वस्तु तो इस प्रकार इसको अतिष्ठ हो गया जो सुषुप्ति अवस्था में जो चेतन तत्व तो जाता है वो चेतन तत्व तो जब सुषुप्ति अवस्था की भोग वस्तु है वो हो गया अज्ञान अकवरिंग आनंद और तो कुछ नहीं जानते हैं तो इस तीनों को जो अलग अलग कर करके जानता समझ लेता है वो भोग करते हुए भी भोग के द्वारा ले पायमान नहीं होते तो और आग देश आत्माग्न औ राग देश रहित रूपी जो आत्मा है उस आत्मा आत्माग्नि में जो आहुति देते हैं और आग देश दाग, राग रहित देश रहित जो आत्मा आत्माग्नि है और आग देश स्मरण उसको प्रथमा एक वचन है और आग मतलब राग देश रहित वो करके ऐसा स्मरण करते है क्या हम स्मरण करते हैं मैं विषय को इंद्रव्यू में आहुति दे रहा हूँ आत्माग्नि में वो क्या होता है जागृत दोष के द्वारा ले पायमान नहीं होता मतलब जाग्रत भोग वस्तु को भोग करते हुए भी भीष मतलब और गुण के द्वारा ले पायामान नहीं होता हुई थी रूपाधि ग्रहण स्मरण और आत्मा और प्रथमा है और स्मरण का विशेषण है वो है ना रूपा रूपाधि जब हम शब्द स्पर्श रूप रस को ग्रहण करते हैं उसमें क्या सोचना चाहिए स्मरण करना चाहिए क्या मैं केंद्रियों खाएँ आत्माग्नि में जो ये विषय को आहुति दे रहा हूँ राग देश रहित इस प्रकार होते भी जो करते हैं वो क्या आता है ज, जाग्रत दोषे नाली प्रति जागृतकालीन मतलब भोगकालीन जो दोष होता है मतलब उसका शक्ति और उसके प्रति भी उस प्रकार भोग को बार बार चाहना इसके द्वारा वो ले पाएमान नहीं होते छोटा सा पीड़ा बार बार काट रहा है व्यक्त शो अविद्या कर्म वासना गृह व्यक्त स्विद्या कर्म वासना पश्य सात्मोत्त ज्योति प्रकाशिता मनसे तो गृह व्यक्तवासना पश्यंत यसात् स्वयं ज्योति प्रकाशिता अब मन रूपी गृह में मानस तू गृह व्यक्त तो, ये तो बाहरी वस्तु तो को भोग कर रहे थे विश्व विश्व दक्षिणाक्ष में, में बैठ करके बाहरी विषय को शब्द स्पर्श गंध को तत् इंद्रियों में आहुति दे रहा हूँ आत्माग्नि में वो प्रज्ज्वलित आग, आग में आहुति दे रहा है इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति क्या होता है कुछ भोग के द्वारा ले पाया नहीं होता तो मैं तभी बोला कि देखिए एक होटल में आपने गया तीन अलग अलग व्यक्ति तीन अलग अलग टेबल में बैठ करके तीन अलग अलग द्रव्य को खा रहे हैं और मैं उसको देख रहा हूँ तो उसको खाने का भोग अथ तो खाने का बिल हमें चुकाना नहीं पड़ता हम तो केवल देखने वाला है इसी प्रकार तीन अलग अलग टेबल हो गया जागृत सप्नों से और उसमें उपहित चेतन हो गया विश्व तेजस प्राज्ञ और उसमें उसका भोग्य वस्तु हो गया स्थूल वस्तु स्थूल भोग्य वस्तु एक भाषणात्मक वस्तु एक अज्ञानामृत आनंद इसको भोग जानने वाला होते हैं पर तो तीन अलग अलग व्यक्ति का तीन अलग अलग खाने की द्रव्य और अलग अलग, अलग आनंद इन तीनों को देखने वाले जानने वाले व्यक्ति इस भोग के उसका जिस प्रकार उसको बिल चुकाना नहीं पड़ता इसी प्रकार इस के द्वारा ये ले पायमा नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहाँ पे पहले जाग्रत का बोला अब सपनों को लेकर के बोलते हैं मान शिगृह व्यक्त मन रूपी गृह में जो अभिव्यक्त होता है सो so, अविद्या कर्म वासनाम अविद्या अकर्म अविद्या काम कर्म अज्ञान अज्ञान से कामना कामना से कर्म इसके द्वारा जो वासना को बाद में लाया अविद्या कर्म वासनाम वासना तो कर्म अब अविद्या अविद्या से जो है वासना और वासना से जो कर्म करता है पश्च इन तीनों को देखने वाला तेजस आत्मा उक्त इसको तेजस नाम से कहा जाता है वो स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति प्रकाशित आत्मा की स्वयं अत्रुष स्वयं ज्योतिर्भवती यहाँ पे आकर के इस पुरुष की आत्मा की स्वयं प्रकाश को तो समझ में आता है स्वप्नों काल में स्वप्न काल में यदि विषय है नहीं होता आत्मा की स्वयं प्रकाश को समझने के लिए स्वप्नोंवस्था को विचार करना चाहिए स्वप्न अवस्था को विचार करने से आत्मा की स्वयं प्रकाश को समझ में आता है क्यों क्योंकि उस समय कोई प्रकाश नहीं होता ना सूर्य का प्रकाश है ना बिजली का प्रकाश है परंतु हम अपने ही प्रकाश से उस विषय वस्तु को देखते हैं और तो छोटा सा कमरे में सोया हुआ हूँ वहाँ पे कोई विषय तो होना संभव नहीं है तो आप मन में जितना विषय वाषण रूप में भरा हुआ है उसी विषय को हम देखते हैं इसलिए जो तेजस मतलब सूक्ष्म शरीर चेतन सपना अवस्था में वो क्या होता है कि मन रूपी घर में प्रज्वलित जो है वो अभिव्यक्त होने वाला जो अविद्या काम कर्म के फल फलस्वरूप जो विषय वस्तु का हम देखते हैं प्रश्न देखते हुए तेजस आत्मा उस आत्मा को तेजस नाम से कहा जाता है वो स्वयं ज्योति है वो स्वयं प्रकाश है इस पर प्रकाश उस स्वयं प्रकाश के प्रकाश से ही हम मन में जो विद्य हमारा वासना बैठा हुआ है उस वासना को हम देखते रहते हैं स्वयं प्रकाश आत्मा की प्रकाश से हमारे मन की जो, जो वासनाओं को हम देखते रहते हैं हमारे मन की इस प्रकार से जो है ये जो देखने वाला है मतलब मैं अभी बोला एक टेबल में बैठ कर के कोई व्यक्ति जो है स्थूल भोग कर रहे हैं कोई व्यक्ति सूक्ष्म भोग कर शराब पी रहा है कोई व्यक्ति शरबत पी रहा है तो परंतु इन तीनों को देखने वाला व्यक्ति का उसका स्वाद भी नहीं होता और ना उसका बिल पेमेंट करना पड़ता है इसी प्रकार से आत्मा शुभ चेतन जागृत स्वप्न सुशुभि अभिमानी चेतन वो जो चेतन तो उसके साथ लेपाएमन नहीं है वो कभी श्थूल, कोई स्थूल भोग कर रहा है कोई सूक्ष्म भोग कर रहा है उस भोग के द्वारा सब भुंजानो ना लिपते उस परंतु इसके माध्यम से क्या समझ में आता है आत्मा स्वयं प्रकाश क्यों स्वप्न काल में हमारे पास कोई प्रकाश नहीं होता कमरे का बत्ती भी हम बंद करके सोते हैं परंतु आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित हो करके कि मन में विद्यमान जितने सारे भाषण हैं वो हमारी आत्मा रूपी पर्दा में स्वच्छ पर्दा में वो प्रकाशित होता करके उस सिनेमा हम देखते रहते हैं वो चित्र कम देखते रहते हैं ये यह इस यहाँ से अत्र एवं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवत यहाँ पे आकर के इस जो आत्मा की स्वयं प्रकाश तो समझ में आता है जागृत काल में समझ में नहीं आता क्योंकि वहाँ पे हम सोचते हैं सूर्य के प्रकाश से देखते हैं बिजली की प्रकाश से देखते हैं, हैं। परंतु स्वप्न काल में तो हम सब बंद करके सोते हैं परंतु जो हम देखते हैं वो आत्मा की प्रकाश से ही देखते हैं आगे इसको समझाते और बोलते हैं विषया वासना बाते नैब कर्म जदा बुद्ध तदा ज्ञेय प्राजात्म अन्य धृक्शाषना चेचोदे न कर्म भी जद बुद्ध तदा ज्ञेयत् अन्य धुक्के विषया भाषना वापी चोद्यंते नैव कर्म भीदा बुद्ध तद प्राज्ञ आत्मा नदरिकाज्ञात्मा विश्व तेजस और प्राज्ञ ये तीन अवस्थाएं विषय वासना बापी नहीं वह चदंत कर्म जहाँ पे कर्म निमित्त तो विषय वासना नहीं है मत शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ आदात्माता नहीं है विषया वासना वापी चाहे विषय भी नहीं है वाषणा भी नहीं है स्थूल विषय भी नहीं है वाषणा भी नहीं है वापी चद्वंत मत उसके तरह प्रेरित नहीं होता कर्म के तरह को कर्म भी नहीं होता तदा तदा जिस समय बुद्धी में तदा उस समय समय में में उस उस समझना चाहिए उस समय वो जो है प्रकृष्ट रूप करके और प्रकृष्ट रूप में जान करके, जान करके मतलब क्या हो गया सारा चीज हमारे अंदर बीज रूप में ही विद्यमान रहता है तभी जाकर कौन सा से अभिव्यक्त होता है अनिक वो जो है अभिन्न दृष्टा रूप में विद्यमान होता है जो ये मतलब तीन अवस्था में उपहित चेतन का तीन अलग अलग नाम है जागृत अवस्था उपहित चेतन जहाँ पे जीव स्थूल वस्तु को भोग करता है उसका नाम है विश्व स्वप्न अवस्था में उपहित चेतन उसका नाम है त्वेज जिस समय वो वासनामय वा भोग करते हैं अशुषुप्ती अवस्था में जो उपहित जीव उसका नाम है जिस समय वो केवल अपना अज्ञानावृत आनंद को भोग करता है बाहर विषय भी नहीं होता स्थूल विषय स्थूल शरीर भी नहीं होता वहाँ पे स्थूल शरीर भी नहीं होता वासनात्मक विषय भी, भी नहीं होता बस केवल अज्ञानावृत आनंद शरीर उसका उपभोग करते थे आगे बोलते हैं अवस्था मनोबुंद्रिियाथकर्मचो चैतन्यन भाष्यंते रवीन घटादय मनोबुदींद्रिियाथकर्मचो चैतन्य नाष्यवीन घटादय मनोबुद्धिंद्रिया कर्मचोता मतलब मन बुद्धि और इंद्रियों की जो अवस्था अपनी पूर्व की तो कर्मचरित तो मतलब प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्भ के अनुसार कितना समय हम जागृत रहेंगे जागृतकालीन भोग करेंगे कितने समय हम स्वप्नकालीन भोग करेंगे कितने समय हम सुशुक्तिकालीन घर निधि में आनंद लेंगे जो हमारा पूर्व कृत्य के कर्म के अनुसार जो निर्धारण कर दिया गया है तद अनुकूल चैतन्य ने एवं शुद्ध चेतन के द्वारा योग प्रकाशित होता है रवि एव घटा दे जिस प्रकार एक ही सूर्य के द्वारा जो है घटपट मठ मकान दुकान पहाड़ नदी गंगा सब कुछ प्रकाशित होता है उसी प्रकार से तीनों अवस्थाओं में जो तीन अलग अलग भोक्ता तीन अलग अलग भोग तक तीन अलग अलग भोग को वस्तु इन सब का प्रकाश करने वाला एक शुद्ध चेतन ही है चैतन्य ने शुद्ध चेतन के द्वारा ही वो प्रकाशित होता है रविना एवं घटा जिस प्रकार सूर्य के द्वारा मठ पट मठ छोटा भी प्रकाशित होता है बड़ा एक ही सूर्य के प्रकाश के द्वारा कमरे के अंदर एक तिनका भी एक धागा भी प्रकाशित हो रहा है उसी सूर्य के प्रकाश हमारे बाहर के हिमालय भी प्रकाशित हो रहे हैं एक ही प्रकाश एक ही है प्रकाश में कोई भिन्नता नहीं है इसलिए बोलता है मनोबुद्धि इंद्रिया नाम जा अवस्था कर्मचोदित बुद्धि इंद्रियों की जो अवस्था है अपने कर्म के अनुसार कर्मचोित मतलब कर्म के द्वारा प्रेरित होकर के पूर्ववर्कृत कर्म के अनुसार जो भगवान ने निर्धर कर रखा कि इतना समय जागृतकालीन भोग इतना समय सुख स्वप्नकालीन भोग इतना समय सुषुप्त अवस्था की भोग ये जो है चैतन्य सभी भोग मतलब भोगता को और भोग को वस्तु को और उसकी भोग के आनंद की सुख दुःख को ये सब एक ही चितन के तरह ही प्रकाशित होते हैं भोक्ता, भोग को वस्तु और भोग संबंधित जो स्थिति सुख दुख जो भी ये सब एक ही चित्रन के तरह चैतन्य एवं भाष्यंते जैसे रवि न इव घटाद जिस प्रकार सूर्य की तरह घटादि प्रकाशित होते हैं श्लोक सरल है परंतु ये आपने ये समझना भी आसान है ये समझना भी आसान है बार बार दिखाना चाहते हैं कि देखो उपाधि के द्वारा व्यवहार करते वो एक प्रकार रखते हैं परंतु उसका सारा उपाधि के साथ इसका कोई संबंध नहीं है परंतु उपाधि के बिना ये चेतन समझ में नहीं आता यदि मान लीजिए स्थूल शरीर इस प्रकार बिजली है कि नहीं है जब तक हम बत्ती नहीं जलाएंगे हमको समझ में नहीं आएगा ठीक इसी प्रकार आत्मा की चेतन विद्यमान रहने पर भी थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर की व्यापार को देख करके आत्मा की चेतना चेतनता तो समझ में आता है इसीलिए इसको इस प्रकार से प्रतिपादन किया जाता है ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति कार्य कारण प्रक्रिया अथवा पंचकोज विवेक इसी के माध्यम से ही जो है आत्मा की अस्तित्व समझ में आता है इसके बिना जो है उसको समझ नहीं सकते हम कभी भी, भी। उपाधि के बिना उस तत्व को समझा नहीं जा सकता उपाधि के साथ समझ करके उसको रहित स्थिति क्या है वो अनुभव करना होता है उपाधि के साथ जो है अस्तित्व क्या वस्तु है उपाधि के साथ ज्ञान क्या वस्तु है ये समझ करके फिर जो है इस अस्तित्व का ज्ञान शुद्ध अस्तित्व का ज्ञान क्या वस्तु है ये समझना है ये अनुभव करना है यही साधना है वेदांत में आगर बोलते हैं त्रेव सती बुद्धिर् आत्माषा अवभाषयन कर्ता मुढ़ेर एव अधीये सति त्र सती बुद्धिघ आत्म भाषावभाषय कर्ता अर्थस्ता सति त्रति तति आत्मन कवल तो पश्य अकृतबुद्धि तत्च पश्य दुर्मति भगवदगीता स्थिति ऐसा होने के कारण मतलब पांच व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं है ना अधिष्ठानम तथा करणम तो पृथक पृथम विविधस्त पृथक चेष्ट दैवम चैव अत्र पंचम पाँच व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं परंतु मैं सोचता हूँ कि मैं ही अकेला करता हूँ तो क्या होता है वो कर्मफल के द्वारा बांध जाता है पांच व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं मैं तो केवल उसका दृष्ट हूँ देखने वाला हूँ तो क्या होता है वो कर्म फल के द्वारा तो तो ले पाएमान नहीं होता इसको मन में रखते हुए इस प्रकार से जागृत सपनों सुषुप्त में तीन अलग अलग भोक्ता तीन अलग अलग भोगो वस्तु और इन तीनों को प्रकाश करने के लिए एक प्रकाश अलग जो तो प्रकाश उसका अलग ही है परंतु नहीं समझने वाला व्यक्ति प्रकाश कर उसके साथ आत्मा के प्रकाश के मिला करके मैं करने वाला हूँ मैं भोगने वाला हूँ ऐसा अज्ञान से समझते हैं और वही उसके लिए बंधन का कारण जन्म मृत्यु के कारण बन जाते हैं तथम सती बुद्धिर ये बुद्धि जानने वाला जो बुद्धि आत्मा भाष अवभाषयन आत्मा की आभास के द्वारा आत्मा की चेतना के, के द्वारा चैतन्य हो करके कर्ता करता ताशा, मैं इन तीनों का करता हूँ मतलब जागृतकालीन भोग को भी मैं करता हूँ स्वप्नों का मैं स्वप्न देखने वाला हूँ सुषुप्त कल में मैं गंभीर आनंद से इस प्रकार बुद्धि की इस क्रिया को अपने ऊपर आरोप करके जो मैं इन सब का करता हूँ ताश्याम जदअर्थ आस्था जिसके लिए पंत इसके लिए जो है वो बिगड़ विषय वस्तु है, तो है परंतु मैं उसको जित वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति विषय जो है भगवान ने बनाया आत्मा को उसको आत्मा को समझने के लिए परंतु आत्मा क्या क्या उसके साथ लिप्त होकर के उसके साथ नाचने लगते हैं और मूढ़ व्यक्ति ही बोलते हैं मूढ़ एक अभिधेय थे मैं इसका करता हूँ मैं इसको बनाने वाला मैं एकता भोगता हूँ तुम कर्ता भोगता नहीं हो तुम कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रकाशक हो तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो कर्तृत्व तो भोक्तित्व तो का समझने वाला बुद्धि में कर्तित्व तो भोक्तृत्व तो है और बुद्धि विषय के साथ तादात्मा करके जो है वे कर्तित्व तो, भोक्तित्व तो का अनुभव करते रहते हैं और आत्मा केवल उसका प्रकाशक है किंतु हम इसको नहीं समझ पाने के कारण ठीक से नहीं समझ पाने के मैं ही करता भोक्ता हूँ मैं ही सुखी दुखी हूँ इस प्रकार से हम मतलब भ्रांति से मान्यता दे देते हैं यही हमारी बंधन का कारण बनता है यही हमारी बंधन का कारण बनता है और बंधन से मुक्त होने के लिए इच्छा भी हम प्रकाश करते हैं इसलिए तत्व सती बुद्धि गुद्धि पे जानने वाला आत्मभाष अवभाषयन आत्मा की प्रकाश के तरह प्रकाशित होते हुए करता था मैं जिसके लिए ये सब वस्तु रखा गया है मैं इसको बनाने वालों मैं करता हूँ भोक्त इस प्रकार मान्यता है कौन मूढ़े अज्ञान व्यक्ति को तरह ऐसा कहा जाता है मूढ़ेय भाषयन सर्व सर्व क्रिया हे तो सर्वकृत्म तथात्मन इस प्रकार से सभी शरीर में एक ही आत्मा है और आत्मा अनेक तो नहीं है सर कितना अच्छा, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं इतना जलन हो है कहाँ जा रहे हैं सर्वज अभी अतएवश्य इसलिए क्योंकि वो सर्वदेह की सर्वज्ञी अतय क्योंकि सभी शरीर में एक ही आत्मा है तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग भोजन अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग देखना सुनना मनना तो फलत तो सभी शरीर में एक ही आत्मा है तो फलत तो क्या होता है कि मैं सर्वज को मैं सब जानता हूँ इस प्रकार से वो का नेतृत्व का भी आरोप हो जाता है अपने ऊपर तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं सर्वज्ञ आप आते ही बसत इसलिए जब हम कर्तृत्व तो, भोक्तित्व तो आरोप कर लेंगे तो सर्वज्ञत्व तो भी आएगा से न भाषा अपने ही प्रकाश के द्वारा अपने यहाँ प्रकाश करते हुए तो अपने में सर्वज्ञत्व तो भी आरोप करता है सब सर्व सर्व विक्रिया हेतु सर्वम समस्त इसका अवभाषण सबको प्रकाश करते हुए भी सर्व विक्रिया का हेतु होते सर्व सर्वकृतम तथा आत्मा ही सब कुछ करने वाला है इस प्रकार आत्मा में समस्त कर्तित्व तो आ जाता है समस्त कर्तित्व तो भ्रांति से जो भी व्यक्ति जहाँ पे कुछ भी कुछ कर रहा है वो अज्ञान से अपने ऊपर आरोप करके मैं करने वाला हूँ मैं भोगने वाला इस प्रकार से वो मैं सब कुछ एक ही आत्मा है चाहे यहाँ बैठ के कोई कुछ जान रहा है चाहे विदेश में बैठ कर के कोई कुछ जान रहा चाहे मंगल ग्रह में कोई कुछ जान रहे हैं आत्मा जो अब एक है तो जान करके वही बोलते हैं मैं जानता हूँ मैं इसको जाना तो ये जो मैं है सभी यही बोलते हैं मैं मैं करके जो बोलते हैं इस प्रकार आत्मा में गुणत्व आता है अब शायद शैनो भाषा अवभाषण परंतु आत्मा के प्रकाशित प्रकाश के द्वारा बुद्धि की ज्ञातृत्व तो प्रकाशित होते हुए वो आत्मा में आरोपित हो जाता है किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ जानते हैं बुद्धि के द्वारा ही जानते हैं परंतु बुद्धि के द्वारा जानने पर भी वो क्या होता है अज्ञान से आत्मा में आरोपित होता है और सभी व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मैं जान लीजिए बोलते हैं सर सर्व क्रिया हेतु और समस्त क्रिया के लिए हेतु भी बन जाता मैं करने वाला हूँ मतलब कर्तित्व तो, भौक्तित्व तो, सभी अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं अज्ञान करण सर्वकृत्तम फल तो आत्मा ही सब कुछ करते हैं तथा आत्मा आत्मा में तथा इस प्रकार आत्मा में सर्वत्व और सर्वकृतम भी आ जाता है सभी व्यक्ति अज्ञान से ही बोलते हैं परंतु तो आत्मा में ना कुछ कर्तृत्व है ना कुछ भोक्तृत्व है इस प्रकार से इस ये वर्णन करके आत्मा की उपाधि के साथ आत्मा की स्थिति को वर्णन करके और उपाधि रहित वास्तविक आत्मा की क्या स्थिति है उसको बोल रहे हैं सोपाधी चत्मक निरूपुप निष्कल शुद्ध दमनवाक् ना चेतन चेतन पापी कर्ता कर्ता गता गुक्त तथक अनेक शुद्ध न थातीन्नथेति सोपाधी आत्मोक्त निष्कल निर्गुण शुद्ध तम मनोवाक्च नु चेतन चेतन बापी कर्ता कर्ता गुक्त नैक शुद्ध न थे सोपाधी चम उत्तर निरूप निरूपनुपाध प्रकार आत्मा तो जीव जीव शोपाधिका आत्मा चैवम क्त निरुपा अनुपाधिको जो उपाधि रहित जिसको किसी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो कला से रहित है गुण से रहता है शुद्ध है तम उसको मनोभाजनक उसको मन अथवा वाणी उसको प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए उसको समझाने के लिए मन वाणी का विषय बनाने के लिए हम उपाधि के साथ मिलकर करके उसको कहते हैं और उपाधि को हटा करके उसको समझना पड़ेगा इसलिए उसको कभी चेतन बोलते हैं कभी अचेतन बोलते हैं कभी कर्ता भी कभी अकर्ता भी कभी गत कभी अगत अगत कभी गया कभी नहीं गया कभी बद्ध कभी मुक्त तथा चाहे एक अनेक वो एक भी है अनेक ही है शुद्ध भी है अशुद्ध भी अन्य था इस प्रकार से आत्मा को दोनों प्रकार से कहा जाता है मतलब क्या हो गया उपाधि के साथ मिल करके आत्मा की एक प्रकार की स्थिति होती है और अनिरूपाधिक अवस्था में आत्मा जो भिन्न अवस्था में उसको कुछ बोला नहीं जाता ये अनुरूप निरुपा, अनुपक्ष निरूपक्ष है मतलब जिसको कहा नहीं जाता इसीलिए हम क्या करते हैं उपाधि के माध्यम से उसको दिखा करके फिर हम ये शास्त्रीय कहते हैं कि उपाधि जितना सारा शब्द हम इनके लिए प्रयोग कर रहे हैं ये सारा उपाधि का धर्म है उपाधि में ये धर्म है आत्मा के द्वारा उपाधि धर्म प्रकाशित हुआ तो ये उपाधि धर्म आत्मा में आरोपित हो जाते हैं ना आत्मा को हम चेतन भी नहीं बोल सकते अचेतन भी नहीं बोल सकते कर्ता भी नहीं बोल सकते अकर्ता भी नहीं बोल सकता है क्योंकि कर्तित्व भक्तित्व भी आत्मा में जानने पर वो भी नहीं है गत आगत आत्मी गया हुआ है कहीं से वापस आया अथवा गया ही नहीं है किसी भी नहीं बोला जा सकता बद्ध मुक्त आत्मा में आत्मा बंध है आत्मा मुक्त है तथा च एक अनेक आत्मा एक अनेक है आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है अन्यथा बा, अशुद्ध, है, अन्नता बा अन्नता अशुद्ध बा इस प्रकार से आत्मा के लिए कोई भी शब्द प्रयोग नहीं होता कौन जो निरूपाख अनुपा निरूपा स्वपाधि चैतन्य आत्मा एक उपाधि के साथ चैतन्य आत्मा एक होते हुए भी वास्तविक स्वरूप क्या निरुपा को को उसका कोई शब्द प्रयोग नहीं होता उपाधि से रहित है निष्कलो निर्गुण शुद्ध कला रहित है गुण से रहित है शुद्ध है तम मनोवाक च न अपनुता वो मन वान उसको प्राप्त नहीं कर सकते चेतन अचेतन वापी परंतु उसके सारा विरुद्ध धर्म उसके ऊपर आरप होता है सारा विरुद्ध धर्म चेतन अचेतन वो भी आत्मा में करता अभी आत्मा में क्योंकि वही एक वस्तु है जो सत्य बाकी सब तो आवागमन करने वाला असत है गत अगत गया हुआ है नहीं गया हुआ है क्योंकि उपाधि के साथ आत्मा गया हुआ जैसा प्रतीति होते हैं उपाधि रत्मा तो में कोई गति नहीं है कि उपा मन बुद्धि उपाधि के साथ कभी भी होता है कभी अकर्ता भी होता है जब कुछ करते है तो मैं करता हूँ जब बुद्धि कुछ नहीं चायती यति व बुद्धि के साथ एक होकर के वही आत्मा उचेष्टा भी करते हैं और कभी जो ध्यान करते स्थिर हो करके बैठा हो ऐसा बोलते हैं उपाधि धर्म के साथ आदात्म करके आत्मा को ऊपर ये सब प्रयोग किया जाता है परंतु वास्तविक आत्मा उपाधि धर्म के साथ कोई संबंध नहीं या निरूपक उसके लिए कोई शब्दोप्रयोग भी नहीं होता निरूपाधि को निरूपक उपाधि रहित होकर के उसके लिए शब्द प्रयोग नहीं होता उपाधि के साथ मिल करके उसके लिए शब्द प्रयोग होता है क्योंकि आत्मा वास्तविक निष्कल कला है गुण रहता है शुद्ध है मनोभा इस वास्तविक तो स्थिति है परंतु उसी आत्मा में चेतन भी है अचेतन भी है वो कर्ता भी है अकर्ता भी है गया हुआ भी है नहीं गया हुआ है बंध भी है मुक्त भी है तथा च एक अनेक अशुद्ध अशुद्ध एक है अनेक है उपाधि रहित अवस्था में एक ही है और के साथ अनेक शरीर में अनेक अनेक रूप में दिखाई पड़ता है इसलिए सब विरुद्ध कथन आत्मा में ही प्रयोग होता है परंतु ये उपाधि के निमित्त से ये प्रती होता है वास्तविक आत्मा में दोनों ही नहीं है इसलिए अप्राप्यव निवर्तनते बचो धी भी सह निर्गुण क्रियाभाव विशेषाणाम अभावत बिल्कुल सही बोलते हैं अप्राप्यव निवर्तनते बचो धीबीर सहैवतु निर्गुण क्रियाभाव विशेषाण अभावतः आत्मा की जथार्थ स्वरूप तो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ये तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है इसका विपरीत होना कभी भी संभव नहीं है यदि विपरीत प्रतीति हो रहा है उपाधि धर्म के साथ तादात्म करके तुम ऐसे समझ रहे हो वास्तविक तो तुम्हारे अंदर ये चीज भूनना नहीं है इसलिए बोलते हैं अब क्योंकि सहश्रुति बोलते हैं जतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाच तो जहाँ से वानी मन के सहित वापस आ जाता है उसको प्रकाश नहीं कर पाते जतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाच उसको बोलते हैं अप्राप्य व निवर्तन्ते वच धीभि स बुद्धि के साथ मिलकर के जहाँ से वापस आ जाता है वानी जिसको प्रकाश नहीं कर पाता है क्यों क्यों आत्मा में कोई गुण नहीं है जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है इसलिए आत्मा को शब्द के द्वारा नहीं प्रकाश किया जा सकता है क्रिया, भावात, उसके अंदर कोई क्रिया भी नहीं है उसके अंदर गुण नहीं है कोई क्रिया नहीं है कोई जाति नहीं है कोई संबंध नहीं है इसलिए उसको शब्द प्रयोग का विषय नहीं बन सकता निर्गुण क्रियाभा विशेषानम अभाव समस्त विशेष का अभाव होने के कारण कोई विशेष का साथ इसलिए निर्विशेषता ही आत्मा की विशेषता है निर्विशेषता ही आत्मा की विशेषता है परंतु निर्विशेष होने के कारण आत्मा को कोई शब्दों का द्वारा नहीं कहा जा सकता है कोई विशेष होता, होता, होता कोई संबंध होता कोई गुण होता कोई क्रिया होता तब आत्मा को हम कह सकते थे ये व्यक्ति गुणवान है इसके अंदर ये योग्यता ये इसको जानते हैं और कोई क्रिया करने वाला तो वाचक है पाचक है वादक है गायक है लावक है काटने वाला ये शब्द है क्रिया जिस खाति अन्य होता तो हम ऐसा आत्मा को प्रयोग कर सकते हैं उपाधि की क्रिया के साथ मिला करके आत्मा में ये सब प्रयोग करते हैं परंतु क्रिया गुण ये सब उपाधि में है और ये आत्मा के धर्म नहीं है इसलिए निर्गुणत्वाद और क्रिया अभावात और क्रिया का हम विशेषाना समस्त विशेष अभाव होने के कारण आत्मा जो है बंधु मुक्त दोनों से रहित है देखिए वहाँ पे जितना बोला यहाँ पे जो है बारह चीज दिखाया मतलब और तो चेतन अचेतन कर्ता, करता करत अकर्ता गत अगत मुक्त, एक अनेक शुद्ध अशुद्ध ये कुछ भी उनके लिए कथन करना संभव नहीं है क्योंकि जिसको वानी मन सहित जिसको नहीं जान करके वापस आ जाता है उसको हम कैसे कथन कर सकते हैं आगे और बोलते हैं व्यापक व्योम मूर्तेसर्जित जथा तदति आत्मा बिंदा शुद्ध परम पदम व्यापक सर्वत्योम मूर्तेसर्ोजिम यति आत्म बिंदा शुद्ध परम व्यापकम सर्वत व्योम आकाश चारों तरफ व्यापक है मूर्तिर सर्वेर व्योजितम मूर्तो द्रव्य को मतलब सॉलिड फॉर्म को अवकाश देते हुए उसके साथ लेमान होते हुए भी उसके धर्म से बिल्कुल रहित है व्यापकम सर्बत व्योम मूर्तिर सर्वेर व्योजितम समस्त मूर्तो द्रव्यों से जित धर्म है उससे रहता है वो जैसे आकाश वैसे पैसे तद्भत उससे भी आकाश से भी सूक्ष्म आत्म, आत्मा को यहाँ पे समझना चाहिए बिंदा शुद्धम परम पदम आत्मा सर्वदा शुद्ध या श्रेष्ठ पद है इस प्रकार से अपने स्वरूप को ऐसा समझना चाहिए बार बार कितना भी प्रकार से कर देखिए घुमा घुमा के एक चीज धीरो करके बैठाने के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति को अलग करके समझो जागृत स्वप्न पूरा मांडू को कार्य का एक सूराश दो तीन श्लोक में सुंदर समझा दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति को अलग करके समझो और इसके विषय को देखो जागृत उपहित चेतन को देखो तो उपहित चेतन को देख के उपाधि को अलग करके शुद्ध चेतन समझ में आएगा इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में जो वस्तु को देखता है स्वप्न वो उसके साथ मन वासना उसको देखो और उसमें उसको उपाधि को, को हटा करके शुद्ध चेतन समझ शुद में आता है इसी प्रकार काल में तीनों अवस्था में अलग अलग भोक्ता अलग अलग भोज अलग अलग प्रकार की भोग जागृत काल में हम कभी सुखी भी होते हैं कभी दुखी भी होता है स्वप्न में भी हम सुखी भी देखें दुखी भी होता है सुष्टी अवस्था में हम केवल ही रहते हैं ये सुख दुख का भोग भी सब अलग अलग होता है इसको ठीक से समझ करके प्रकार आकाश हर वस्तु के साथ रहते हुए भी देते हुए उसके ले पाएमान नहीं होता सूर्य की किरण सरस वस्तु को स्पर्श करते हुए अच्छा गंदा बुरा सुंदर सब को स्पर्श करते हुए भी उसकी दोष गुण के द्वारा उपाधि के दोष गुण के द्वारा ले नहीं होता ठीक इसी प्रकार आत्मा पूर्ण व्यापक है हर हर हरेक सत्ता स्फूर्ति को हरेक वस्तु को टट्टी को भी रोटी को भी सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी उस रोटी टट्टी की दोष गुण के द्वारा आत्मा ले पाएमान नहीं होता इस प्रकार आत्मा आकाश व्याप्त तो है व्याप्त तो होते हुए सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी उसका गुण दोष के द्वारा ले पाएमान नहीं होता इसी प्रकार हमारे शुद्ध स्वरूप जो सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी जिस दिन वस्तु को सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया उनकी गुण दोष के द्वारा वो ले पायमान नहीं होता आगे और बोल रहा है देखिए दृष्टि हिथ्वा स्मृति तस्व समस्जेत सर्वग्र तमस्तेत सर्वद्योतिषुक्त दिन साथा हरिवापरि दृष्टि हिवा स्मृति तस्वीर ज्योतिषा सर्वग्र, दृण आत्मा पूर्ण प्रकाश हित्वा स्मृति तस्में जो वस्तु को हमने देखा उसको छोड़ दो तद विषय स्मृति दृष्टम जागृतकालीन विषय है स्मृति तस्वीन तद विषय जो स्मृति होते है उसको भी छोड़ करके सर्वग्रस्त तमस्त्याजित और समस्त वस्तु अज्ञान में जो हम आवृत्त था सुषुक्त अवस्था में देखो तीनों को समझाने के लिए दृष्टम काल में जो जो भोग कर रहे हो स्मृतिम हैं कालीन भोग की जो स्मृति होती है उसमें जो स्मृति होती है स्वप्नों का अवस्था और सर्वग्रस्त तमस्त्याजित और समस्त ग्रसित होकर के जो अज्ञान रहता है समस्त अज्ञान सुयुक्त अवस्था में क्या होता है सबको अपने में ग्रसित करके एक अज्ञान में लाय होता है कुछ नहीं जानता इस तीनों को सर्वाधिक ज्योति सर्वाधिक ज्योति ज्योतिषा युक्त सर्वदृष्टा ज्योति के द्वारा युक्त होकर के जैसे सूर्य सबको प्रकाश करते हुए अंधेरा के द्वारा कभी भी ले पाए नहीं होता सूर्य हम जब प्रकाश को इसलिए बोलता है दिनकृत दिन कर्ण सूर्य सार्वरम जो शुर्ण, शुर्ण, जो रात संबंधित जो है उसके द्वारा सूर्य कभी भी युक्त नहीं होता क्योंकि सूर्य में दिन रात नहीं है वो तो हमारे आँख में है जिस प्रकार सूर्य जो कभी रात के द्वारा जुगता नहीं है ठीक इसी प्रकार आत्मा कभी अज्ञान से जुड़ा नहीं।, नहीं है, आत्मा का अज्ञान का संबंध नहीं है दृष्टम हित इसीलिए जो भी जागृत वस्तु को देख रहा है उसको हटाओ मन से उसका स्मृति जो होता है मन में उसको भी मन से हटाओ स्मृति हितवा और सर्वग्रस्त तमस्त्यजित और जितना समस्त वस्तु ग्रसित करने वाला जो अज्ञान बीज उसको भी त्याग करके सर्वाधिक ज्योतिषाजुक्त जिस सर्व सर्वदृष्टा समस्त को प्रकाश करने वाला ज्योति संबंधित जो आत्मा प्रकाश है उस, उसके साथ युक्त हो जाओ उसको साथ मन को जोड़ो जिस प्रकार उसको मन में बैठा जिस प्रकार सूर्य कभी भी अज्ञान के द्वारा अंधकार के द्वारा ले पाए नहीं होता इसी प्रकार जागृत स्वप्नों से युक्तकालीन प्रकार की भोग के द्वारा आत्मा कभी भी ले पाए नहीं होता आत्मा सर्वथा ही आत्मा में कभी भोग नहीं होता ठीक है अब ये तकते हैं हो गया ना समय ठीक है तब इसको स्वरूप के चिंतन करने के लिए भगवान भाष्यकार भिन्न भिन्न दृष्टि से अलग अलग करके एक एक करके समझा रहे हैं कि ये इसको अच्छी तरह से समझना है जागृत स्वप्न सुशुप्ति तत्कालीन भोग को वस्तु और तत्कालीन दृष्टा दृष्टा इस सबको देखने वाला इसके पीछे मान मान लीजिए जागृतकालीन भोग जो कर रहे हैं प्रमाता प्रमाता के पीछे साक्षी बैठा हुआ है एक ही प्रकाश है परंतु उपाधि के साथ मिलकर करके उसका अलग अलग नाम हो गया इस प्रकाश से इसको ठीक से समझ करके यदि हम व्यवहार करते हैं सब भुंजानो नालिप्य थे करते हुए भी भोग के द्वारा ले पाए मन नहीं होता उपभोग करते हुए भोग के द्वारा ले पाएमान नहीं होते ठीक है आज यही पे रखते हैं थर्टी थ्री दृष्टमित दसवीं के मरे पहले जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को पढ़ा था क्योंकि एक उसी को रिपीटेशन जैसे लग रहे हैं ना तो उसने इसको छोड़ दिए होंगे कुछ भी उनका वो बोलिया शुरू में तो कुछ उनका लिखा हुआ था ओम पूर्ण मिध पूर्ण मूर्ण पूर्णम गे पूर्ण स पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति, शांति, शंकर शंक्यं बाधरा सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः, ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति विभागिने व्यूमद्यक्तहाय दक्षिणाम तय नम ओ शांति शांति शांति नमो नारायण